देवी भागवत नवम स्कंध सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान नारद जी ने कहा भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें देवी सावित्री वेदों की जननी है ऐसा सुना गया है ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किसने भगवान नारायण कहते हैं मुने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेदजन्य सावित्री की पूजा की तत्पश्चात ये देवताओं से सुपुजित हुई तदनंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी उपासना की तदनंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए नारद जी ने पूछा ब्रह्मण राजा अश्वपति कौन थे किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी भगवान नारायण बोले मुने महाराज अश्वप्रति मद्रदेश के नरेश थे शत्रुओं के शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था उनकी रानी का नाम मालती था धर्मों का पालन करने वाली वह महाराजी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ नारद उन्हें कोई संतान नहीं थी अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्तिपूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई संकेत मिला न देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए अतः कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबरा कर वह घर चली गई राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नित्यपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्री की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए वहाँ रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए किंतु कुछ उपदेश प्राप्त हुए महाराज अश्वपति को आकाशवाणी सुनाई दी आकाशवाणी ने कहा राजन तुम दस लाख गायत्री का जप करो इतने में ही वहाँ मुनीश्वर पराशर जी पधार गए राजा ने मुनि को प्रणाम किया मुनि राजा से कहने लगे मुनि ने कहा राजन गायत्री का एक बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है दस बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं सौ बार जप करने से महीनों का उपाजित पाप नहीं ठहर सकता एक हजार के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं गायत्री के एक लाख जप में इस जन्म के तथा दस लाख जप में अन्य जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोक शक्ति है एक करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं दस करोड़ गायत्री जब ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है ब्राह्मण को चाहिए कि पूर्वाभिमुख बैठ कर हाथ को सर्प के फण के समान कर ले अंगुली के पर्व से क्रमशः नीचे से ऊपर गिनते हुए जप करे यही करमाला का क्रम है राजन मलयागिरी चंदन ने बीज की अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला होनी चाहिए इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के समक्ष जप करे पीपल अथवा कमल के पत्र पर संयम पूर्वक माला को रखकर कर से अनुलिप्त करे फिर गायत्री जप करके विद्वान पुरुष माला को स्नान करावे फिर उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के सौ मंत्रों का जप करना चाहिए अथवा पंचगव्य या गंगा से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है